सुख करता दुख हरता वार्ता विंगना हो वार्ता नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वगी सुंदर उठरा हो उठ सेंदूरा कंठी झड़के माल मुक्ता फला जय देव जय देव जय मंगल मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति रत्न खजित फरा तुझ गौरी कुमरा हो तुझ गौरी कुमरा चंदना जी उठे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 जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के संस्करण में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये मौसम चल रहा है गणपति उत्सव का गणपति उत्सव बहुत दिनों से बहुत जमाने से एक ऐसा उत्सव है जिसको कि शायद राष्ट्रीय एकता के हित में या मेरे ख्याल से स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से एक प्राइवेट उत्सव से एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में बदल दिया गया मैं उस पुरानी कहानियों पर नहीं जाना चाहता परंतु मैं आज की बात ये अवश्य कह सकता हूं कि आज गणपति उत्सव बहुत ही बड़े सार्वजनिक उत्सवों में से एक है मैं तो जैसा आप जानते हैं मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस में हमारे यहां पर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा ये दो सार्वजनिक उत्सव हुआ करते थे यानी कि ये पूजा जो थी घरों के स्थान पर पंडालों में यानी कि समाज के बीच होती थी और इस पूजा को सार्वजनिक पूजा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूजा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बल्कि समाज के एक समूह ग्रुप के द्वारा की जाती है और जब मेरा तबादला बैंक की मेहरबानी से बम्बई हुआ तब मैंने ये जाना कि जिस प्रकार से दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा उत्तर भारत में प्रचलित है उसी प्रकार से गणपति पूजा बंबई यानी महाराष्ट्र में और मैं मुझे लगता है कि अब तो मैं चूंकि हैदराबाद में देख रहा हूं तो दक्षिण भारत में भी काफी प्रचलित है और ये सार्वजनिक पूजा है जो कि कई दिनों तक चलती है यानी लगभग 10 दिनों तक नॉर्मली सरस्वती पूजा एक दिन होती है दुर्गा पूजा पांच से छह दिन होती है और गणपति पूजा सार्वजनिक रूप से लगभग दस दिनों तक मनाई ही जाती है गणपति उत्सव में हमने देखा कि बंबई में रहने के नाते हमको यह भी पता चला कि साहब गणपति उत्सव जो है आप अपने घर पर भी गणपति को निमंत्रित कर सकते हैं तो गणपति जी घर पर भी बैठाए जाने लगे गणपति को स्थापित करने को गणपति को बैठाना कहा जाता है तो अब मैं आपसे आज उसी गणपति पूजा के संबंध में अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूं साहब हुआ यूं कि जब मैं पहले साल बंबई में पहुंचा यानी कि मेरे ख्याल से वो वर्ष बानवे था जब मैं पहुंचा और जब मुझे मकान वगैरह मिला उसके बाद उन्नीस में मेरा परिवार भी आ गया और हमें मलाड में मकान भी मिल गया और पहली बार हमने पारिवारिक रूप से गणपति उत्सव को जाना कि गणपति उत्सव कैसे मनाया जा रहा है साहब उसमें हमारे पास कुछ लोग चंदा मांगने आए तो नॉर्मली चूंकि सार्वजनिक उत्सव था तो उस उत्सव के लिए जो भी कुछ खर्चा होता था वो चंदे से ही होता था तो चंदा मांगने के लिए जब लोग आए तो हमने चंदा दे तो दिया परंतु अपने मन में कुड़बुड़ाते रहे वो इसलिए कि हमने चंदे का भीषण दुरुपयोग होता हुआ अपने उत्तर भारत के दिनों में देखा था कि चंदा इकट्ठा होता था उससे लोग बहुत से मतलब छोड़िए भी उन बातों को मगर उसका बहुत दुरुपयोग होता था बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी यहां पर जब वो चंदा एकत्रित किया जाने लगा तो हमने जैसा मैंने आपको बताया हमने चंदा दे तो दिया मगर बाद में कुलबुल कुलबुल करते रहे हुआ यू साहब कि उस जमाने में हमने गणपति पूजा पहली बार सार्वजनिक रूप से होते हुए देखी हमारी बिल्डिंग हम एवरसैन नगर में मनीष बिल्डिंग में रहा करते थे और मनीष बिल्डिंग में पूजा जो थी वो हमारे मनीष बिल्डिंग में ही हॉल तो वहां पर दो बिल्डिंग्स और थी और उनके लोग भी हमारी ही बिल्डिंग में पूजा करते थे क्योंकि वहां पर हॉल नहीं था उन दोनों बिल्डिंग्स में तो सार्वजनिक उत्सव हम तीनों बैंक की बिल्डिंगों का मनीष बिल्डिंग में हुआ करता था पहली बार देखा कि सार्वजनिक उत्सव में किस प्रकार से लोग सम्मिलित होते और साहब हमने हम आपसे सच बता रहे हैं कि हमने उस कम्युनिटी लिविंग को पहली बार अनुभव किया सब लोग एक दूसरे का हाथ बटाना छोटे छोटे काम करने में कभी किसी ने कोई हिचक नहीं महसूस की यानी कि अगर हॉल में झाड़ू लगाना है कुर्सियां लगाना है दरी बिछाना है शाम को सफाई करना है तो किसी भी व्यक्ति ने यानी हम सब बैंक के अधिकारी थे और हम तो शायद जूनियर अधिकारी थे वहां पर कुछ हमसे सीनियर अधिकारी भी थे हमने उनको भी देखा अपने हाथ से कार्य करते रहे और किसी ने भी कोई कोताही नहीं की उसके बाद उसी समय में हमने देखा कि कैसे जगह जगह पर जो पूजाएं हो रही हैं उसमें वास्तव में धार्मिक भावनाएं लोगों के अंदर हैं यानी कि दर्शन करने जाना पंडाल घूमना नहीं क्योंकि मैंने देखा हमारे यहां पर दुर्गा पूजा में पंडाल घूमने का एक सिस्टम है तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देखने के लिए लोग जाते थे परंतु गणपति उत्सव में वास्तव में भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आने लगे और साहब मैंने ये तक देखा कि लोगों ने वास्तव में उस गणपति पूजा के लिए तीन चार छ आठ घंटे लाइन लगाई और तब दर्शन किए तो ये तो बात तय थी कि वो लोग जो लाइन लगा के आ रहे थे वो सांस्कृतिक समारोह में शामिल होने नहीं आ रहे थे वे वास्तव में उसको ईश्वर का अवतार समझकर दर्शन करने आ रहे थे अब साहब आपको बताएं बैंक में भी बड़ा अच्छा चलता था गणपति उत्सव के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जो महिलाएं होती थी वो अपने घर से कुछ प्रसाद बना महिलाएं मतलब जो आ, वहां पर हमारे क्या विभाग में जो महिलाएं कार्यरत होती थी वो घर से कुछ ना कुछ बनवा कर लाती थी या बनाकर लाती थी ऐसा कहना चाहिए तो साहब प्रसाद के नाम पर बहुत कुछ खाने को मिलता था और हमारे जैसे खाऊ व्यक्ति के लिए तो ये भी एक बड़ा उत्सव था क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथी थे जो मतलब कहते थे भाई हम मिठाई नहीं खाएंगे तो मैं कहता था कि भाई आप ले लीजिए और मुझको दे दीजिएगा आप प्रसाद को इनकार नहीं कर सकते मतलब ये तो मेरा कहने का तरीका था वो इनकार करते या नहीं करते मैं तो चाहता ये था कि वो ले ले और उनका हिस्सा मैं ले लूं तो साहब इस प्रकार से मुझे कुछ खाने को भी अच्छी चीजें मिल जाती थी मैं ये नहीं कहता कि घर पे खराब चीजें मिलती थी क्योंकि अगर मैं ये कह दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू पारिस्थितिकी जो है वो थोड़ी मतलब उसमें हाल, हाला डोला आ जाएगा यानी उसमें कुछ अनुचित स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी छोड़िए उस बात को <स्थाँगा> यहां पर साहब आपको यह बताऊं कि उस जमाने में यानी मैं बहुत पुराने जमाने की नहीं मतलब कुल 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं तो उस जमाने में हम जब हम मलाड में रहा करते थे और चर्चगेट से मलाड जो लोकल ट्रेन थी उससे आते थे तो साहब गणेश चतुर्थी के दिन यानी जिस दिन मूर्ति की स्थापना की जाती है उस दिन तो छुट्टी होती थी परंतु अनंत चतुर्दशी के दिन जिस दिन की गणपति का विसर्जन होता है उस दिन छुट्टी नहीं होती जबकि सच बात यह है कि जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है उस दिन सारा मुंबई सड़कों पर होता है और उसका मैंने तभी देखा कि लाइव टेलीकास्ट होता है गणपति विसर्जन का जो लोकल चैनल्स हैं उन पर लाइव टेलीकास्ट होता है नेशनल न्यूज में वो एक बड़ा हिस्सा करके दिखाया जाता है और साहब उस जमाने में चर्च गेट से मलाड स्टेशन आने के बीच में कुछ रेल के फाटक थे और साहब उन चूंकि रेल के फाटक जब लोकल ट्रेन आती थी तो बंद कर दिए जाते थे तो लोकल ट्रेन का आवागमन चालू रहता था मगर गणपति विसर्जन वाले दिन वे फाटक खुले रहते थे शाम को दो तीन बजे के बाद से वो फाटक खुल जाते थे और फिर वो फाटक बंद नहीं होते थे और उसका नतीजा ये होता था कि लोकल ट्रेन बंद हो जाती थी तो साहब हम लोगों का एक काम कई साल में वहां रहा और उन सालों में ये तय हो गया कि भाई गणपति उत्सव के दिन अगर आपको वापस जाना है ट्रेन से तो आपको डेढ़ बजे आखिरी ट्रेन मिलेगी दिन में डेढ़ बजे की ट्रेन पकड़ के चले जाइए तो चले जाइए वरना अक्सर ऐसा होता था कि वो ट्रेन मतलब हमारे मलाड की ट्रेन जो थी क्योंकि हमारा एक रेलवे फाटक गोरेगांव में था तो वो ट्रेन गोरेगांव पे टर्मिनेट हो जाएगी और गोरेगांव से फिर हमको अपने मलाड तक पैदल जाना पड़ता वो चार पांच किलोमीटर का रास्ता था साहब मेरे साथ ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि चार पांच बार हुआ है कि डेढ़ बजे नहीं निकल पाए बाद में निकल पाए और जब बाद में निकले तो ऑब्वियसली ट्रेन तो मलाड़ की नहीं मिलेगी मगर गोरेगांव तक की ट्रेन मिल गई और साहब चूंकि उस दिन आधा बम्बई सड़कों पर रहता है तो ट्रेन में जगह भी मिल जाती थी मगर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ट्रेन से गोरेगांव तक तो पहुंच सकते थे मगर गोरेगांव से आगे ट्रेन नहीं थी और ना सड़कों पर कोई सवारी चलने की जगह थी तो मात्र एक ही रास्ता होता था वो था कि आप पैदल जाइए, चार पांच किलोमीटर पैदल चलना और ऐसे मौसम में ये गणपति विसर्जन का जो समय होता है उस समय बम्बई में अच्छी खासी गर्मी पड़ती तो साहब ऐसे मौसम में पैदल जाना आप सोच सकते हैं कितना दुखदायी होता होगा उस दुख का नतीजा यह होता था कि आप पैदल चलते जाते थे थोड़े समय तक तो आनंद रहता था थोड़े समय के बाद कष्ट शुरू होता था उस जमाने में हमारा वजन भी कुछ जरूरत से ज्यादा हुआ करता तो पैदल चलने में बेहद तकलीफ होती थी और साहब हम कष्ट के मारे ईश्वर के प्रति हमारी नकारात्मक भावनाएं प्रकट हो जाती थी अब हम आज उसके लिए क्षमा याचना करें तो भगवान तो मानेगा नहीं ना वो तो उसको कोई नेट तो करेगा नहीं भगवान तो उसका सजा हमको देगा ही देगा तो साहब खैर हमें उसके लिए जो भी सजा मिलनी थी वो हो सकता है मिल चुकी हो या अभी मिलने वाली हो हम बता नहीं पाएंगे अभी आपको मगर सजा तो जरूर ही मिलेगी तो साहब हम वहां पर थोड़ा कष्ट झेलते थे उसके बाद हम आपको एक बात और बताएं कि हम लोगों ने अपने घर पे भी गणपति बैठाने का प्रयास शुरू किया शायद पहले दूसरे साल में नहीं परंतु तीसरे चौथे साल से हमने गणपति बैठाने का प्रयास शुरू किया अब हम और हमारी पत्नी पत्नी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, हम शायद धार्मिक प्रवृत्ति के नेगेटिव साइड में हैं, यानी कि नंबर सिस्टम में अगर आप सोचें तो हम निगेटिव साइड में हमारा हम इंटीजर हैं ऐसे और वो होल नंबर है जो कि पॉजिटिव साइड में है तो साहब हमारा इंटीजर होने का नतीजा ये हुआ कि हम केवल उसकी सपोर्ट करते रहे तो सपोर्ट करने में हमने क्या शुरू किया सपोर्ट करने में हमने सोचा कि भाई स्थापना और गणेश पूजा के बारे में जो जानकारी हमें स्थानीय लोगों से मिल सकती है वो हम इकट्ठी करें तो साहब हमने जितने हमारे मराठी सहकर्मी थे हमारे साथ में जो मित्र थे हम उनसे पूछताछ करने लगे तो अब देखिए उसमें बहुत सी बातें हमको पता चली मगर कुछ बातें जो हमारे जहन में बैठ गई वो आपको बताते हैं उन्होंने कहा साहब गणपति को जवाब लाते हैं अपने घर में यानी कि जैसे मूर्ति स्थापना के लिए आप मूर्ति खरीदने गए मूर्ति को लाए तो उन्होंने कहा कि जब आप मूर्ति को लाइए तो उस समय आपको मूर्ति को ढके रखना है और ढक के लाना है और मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ लाना है मतलब ऐसा नहीं मूर्ति को थैले में डाल लिया और लेकर चले आए तो साहब हम पहले साल जब गए भैया तो मूर्ति को उठा कर के अपने दोनों हाथों में मलाड स्टेशन के पास कहीं पर था वो उसको अपने दोनों हाथों में लेकर के बैठे और फिर वैसे उनको कार ओर में रख के लाए ला करके घर में स्थापित किया कैद दूसरी सलाह मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ना यानी गणपति अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि हमको बताया ये गया कि गणपति जब आपके घर आए हैं तो गणपति ने उस घर के स्वामी यानी राजा का स्थान ग्रहण कर लिया है तो अब अगर आपके घर में राजा आएगा तो आप राजा का क्या स्वागत करेंगे तो जो स्वागत आप अपने घर में राजा का करते वही स्वागत आपको गणपति का करना है हमने साबु भी शुरू कर दिया अब साहब राजा साहब आए उनको बैठाया फल फूल पूजा जो भी करनी थी वो तो हमारी पत्नी ने की ज्यादा हमने तो केवल इतना किया कि हमें किताब खरीद लाए गणपति पूजा के नाम पर और उस किताब में जो जो लिखा था वो हम पढ़ पढ़ के करने लगे यानी कि अब उस किताब में ये था कि भाई आप पहले सबसे कुछ चावल का क्या बनाइए जिसके ऊपर की दीप रखिए तो हमने कहा साहब उसके बाद उसमें एक संस्कृत में मंत्र लिखा था उस मंत्र के नीचे उसमें लिखा था हिन्दी में तो हम उसकी जो हिंदी थी वो पढ़ने लगे कि हे दीप राजा तुम फलाने हो तुम हमारे यहां आओ स्थापित हो जाओ ये करो वगैरह वगैरह ऐसे साहब हम वो पढ़ देते थे हमारी पत्नी वो पूजा कर देती थी इस तरह से बहुत से स्टेप्स थे वो करते रहे तो साहब हमने ये एक काम किया कि हम किताब खरीद लाए गणपति को लाए तो बड़े सम्मान के साथ लाए उनको राजा जैसा बैठा दिया अब तीसरी बात हमको यह बताई गई कि गणपति चूंकि राजा हैं और छुट्टियों में आए हैं तो गणपति जहां भी बैठें वहां पर कभी अंधकार नहीं रहना तो सब ठीक है गणपति के लिए भाई जहां भी वो बैठे उस कमरे की बत्ती कभी बंद नहीं होगी बंबई शहर में आप समझ सकते हैं बाकी आजकल हर एक शहर में किसके घर में चौबीस घंटे लाइट रहती है हमेशा आपको बत्ती यानी रोशनी जलानी पड़ेगी तभी वहां रोशनी होगी तो हम सब वहां रोशनी जलाने लगे उसके बाद हमसे ये बताया गया था कि भैया गणपति का मनोरंजन होता रहना चाहिए अब मनोरंजन में हम थोड़ी नाचते गाते ये हुआ कि भाई आप वहां पे कुछ भजन लगा दीजिए कुछ गाना बजा दीजिए कुछ इस तरह का यानी कुछ ढोल ताशे तमाशे कुछ होते रहने चाहिए मैं देखता हूं सार्वजनिक उत्सव में आज भी गणपति के सम्मुख अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते इसके कारण चाहे जो भी रहा परंतु हमको जो बताया गया वो ये था कि भाई राजा आपके घर आया है आप उसके मनोरंजन का इंतजाम करिए साहब वो करने लगे <coughs> सॉरी अब इसके बाद हमको ये बताया गया कि जब तक गणपति घर में रहे तो उनको अकेला नहीं छोड़ना है यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गणपति को घर में ताला बंद करके चले जाइए अगर गणपति घर में है तो एक ना एक सदस्य को वहीं रहना है आपको हम ये बताएं साहब कि हम शुरू में कम से कम कुछ सालों तक तो हम ये भी करते रहे कि गणपति जहां रहे हम लोग उसी कमरे में सोते रहे तो यह भी हुआ साहब उसके बाद यह हुआ कि जब गणपति का विसर्जन करना है तो विसर्जन का मतलब यह होता है कि गणपति आए थे आपके घर मेहमान बनके और अब यह अपने घर वापस जा रहे हैं और वहां जाकर दुनिया की देखभाल करें तो जब यह काम होने लगा तो हमसे बताया गया कि जब आप इनको लेकर जाएं तो इसके पहले इनको अपने पूरे घर में घुमाए ताकि वो याद रखें आपके घर के एक एक कोने कतरे को सबको हमने साहब वो भी समझ लिया कि अच्छा भैया ठीक है जब जाएंगे तो जाते वक्त गणपति की मूर्ति को अपने सिर पर या सामने एक ट्रे या आसन में लेकर के उनको अपने पूरे घर में घूमना साहब वो भी समझ लिया उसके बाद ये हुआ कि भाई जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप मूर्ति उठाकर फेंक दें आपको मूर्ति बाकायदा विसर्जित करनी होगी यानी हमने सोचा भैया विसर्जित कैसे की जाती है उन्हें कहा पानी तक झुकी और तब उसको धीरे से पानी में रखिए यह है विसर्जन हमने कहा साहब ठीक है हम भैया वो भी करने लगे तो विसर्जन की विधि भी हमें समझ आ गई इस प्रकार से गणपति की पूजा जब भी करते हैं हम लोग तो मुझे अपने वो शुरुआती दिन याद आते हैं और वो पहला साल याद आता है जबकि हमने कहा था कि गणपति हमारा भगवान ही नहीं हमने कहा गणपति तो भगवान यहां महाराष्ट्र वालों का दक्षिण भारत वालों का है हमारा भगवान कहां है हमारे भगवान तो वो अपने उधर वाले हैं तो साहब मैं अपने उस कथन उस विचार के लिए तो आज बहुत ही शर्मिंदा भी हूं और अपनी इस छोटी सोच को लेकर के मैं सोचता हूं कि उस वक्त मैं कितना अविकसित था ये कह सकता हूं ऐसा नहीं कि आज बहुत विकसित हो गया हूं परंतु कम से कम उस स्थान से आगे बढ़ गया अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके बाद गणपति उत्सव कई वर्षों तक देखा गणपति की स्थापना अपने घर में कई बार की यहां तक कि जब मैं विदेश में रहा कुछ वर्षों तक तो वहां भी गणपति की स्थापना हमने किसी न किसी प्रकार से की हां विसर्जन की तकनीक में बहुत परिवर्तन आ गया क्योंकि गणपति जो थे जब हमने शुरू किया था उस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां मिलती थी और विसर्जन हर परिस्थिति में केवल या तो समुद्र में होता था या स्थानीय जो लोकल तालाब होते थे उनमें होता था अंतिम वर्ष जब मैंने बम्बई में बिताया तो वहां पर एक लोकल स्थानीय तालाब में उन्होंने बाकायदा म्यूनिसपैलिटी ने इंतजाम किया था कि आप अपना गणपति वहां लेकर जाइए और वो तालाब में उनके आदमी एक राफ्ट जैसी बनाकर उस राफ्ट पर ले जाकर और विसर्जित करेंगे परंतु हैदराबाद में आने के बाद मैंने ये एहसास किया कि यहां पर विसर्जन का उससे भी अच्छा तरीका है वो तरीका क्या है कि उन्होंने ये बताया कि आप अपने घर के बाहर किसी पानी के तालाब पानी मतलब बाल्टी या किसी पानी के छोटे से टब में पानी भरकर और अब चूंकि मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं है मूर्तियां मिट्टी की है तो आप उन मूर्तियों को उनमें रख सकते हैं उस पानी में डाल दीजिए और थोड़े कुछ समय के बाद एक दिन या दो दिन के बाद वो उसी में घुल जाएगा और वो पानी कहीं पर मिट्टी के साथ आप पौधों में डाल सकते हैं तो साहब आपको मैं ये बताऊं कि इस वर्ष हमने वही किया गणपति आए उनको बैठाया उनको कुछ समय तक अपने यहां रखा और उसके बाद गणपति जब गए तो उनका विसर्जन उसी प्रकार बाल्टी में किया और उनको अपने घर भेज दिया मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सार्वजनिक उत्सव जो हमने व्यक्तिगत यानी निजी तौर पर अपनाए इसमें केवल एक हमसे यो कहना चाहिए एक चीज हुई जो छूट गई जब तक गणपति घर पे रहे हम सार्वजनिक उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि या तो आप गणपति के साथ घर में रह सकते हैं या सार्वजनिक उत्सव में जा सकते हैं तो साहब मैं तो यही कह सकता हूं कि भैया ये ऑप्शन अपना अपना है इसको तय कर लेना है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं और उसके अनुसार इस पर काम किया जा सकता है परंतु मैं अपना अनुभव आपको ये बता रहा हूं कि गणपति उत्सव वास्तव में हम इसकी प्रतीक्षा करते हैं पूरे साल मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं परंतु हाँ एक दो महीने पहले से गणपति उत्सव का इंतजार करना शुरू कर देते हैं और वास्तव में यह पूजा एक ऐसा अवसर होता है जबकि लोगों से मिलना जुलना विचारों का आदान प्रदान ये सब भी काफी होता तो आज की बात सिर्फ इतनी क्योंकि आज तो मैं गणपति उत्सव के समारोह में जाना है मुझको मैं इसलिए इसको यहीं पर बंद कर रहा हूं और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये मौका मैंने सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ बात करके मुझे बेहद खुशी होती है अरे हां इस बीच में आपको एक और घटना बता दू उसका गणपति उत्सव उस से कोई आ, मतलब कोई संबंध नहीं है परंतु तो एक अनुभव हुआ मुझे मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं वो अनुभव ये हुआ कि मुझे पिछले दिनों एक आईडीबीआई के कॉलेज में पढ़ाने के लिए बुलाया गया हाँ मुझे कभी कभार कुछ पढ़ाने का अवसर मिल जाता है तो वहां पर दो सेशन लेने थे तीन घंटे किसी एक विषय पर बात करनी थी जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप आइए इस कमरे में आ जाइये तो वो मुझे लेक्चर हॉल में ले जाने के बजाय एक खाली कमरे में ले गए उस खाली कमरे में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था उन्होंने मुझको ये बताया कि साहब हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं और आप उनको ऑनलाइन ही क्लास लेंगे हमारे तो साहब छक्के छूट गए छक्के इसलिए छूट गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि भाई अगर कोई सामने नहीं होगा तो बात कैसे की जाएगी मगर खैर फिर देखा कि भाई स्क्रीन पर आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो मटेरियल और आपकी तस्वीर और जो पार्टिसिपेंट अपना कैमरा ऑन करते हैं उनकी शक्लें दिखाई पड़ेंगी मैं आपको बता सकता हूं साहब इस कार्यक्रम में जहां मैं गया था वहां पर 36 में से शायद दो या तीन लोगों ने ही अपने कैमरे ऑन किए थे मुझे तो यह लगता है कि अधिकांश लोग अपना मतलब अटेंडेंस लगा के शायद वहां थे भी नहीं और साहब मैं आपसे यह भी बताऊं कि तीन घंटे तक खाली बैठकर कम्प्यूटर स्क्रीन से और माइक्रोफोन से बात करते रहना बड़ा भारी चुनौतीपूर्ण कार्य है और साहब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि जब तक आप सहभागी की शक्ल न देखें और जब तक सहभागी की आंखों में समझ की परछाई न दिखाई पड़े तब तक मुझे नहीं लगता है किसी पढ़ाने वाले को संतोष होता होगा तो साहब मैं उन शिक्षकों और अध्यापकों को वास्तव में प्रशंसा करता हूं और ये कहता हूं कि उन्होंने बहुत आभार देने आभार योग्य काम किया है जब उन्होंने ये सारे काम दो साल तक लगातार प्रतिदिन किए और वो भी अपने घर में बैठे बैठे साहब वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं बोलो तो इस आभार की अभिव्यक्ति के साथ ही मैं आज की बात समाप्त करता हूं और अगले सप्ताह आपसे फिर बात करूंगा तब तक के लिए आपका आभारी हूं क्योंकि आपने अपना समय दिया है और आपको अपने संदेश के साथ कि भैया बातें करते रहिए इसी तरह की बातें अपने साथियों को सुनाते रहिए मुझको सुनाते रहिए और बातें चलती रहेंगी तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे इसके साथ ही आज का सभा समाप्त करते हैं नमस्कार अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे लंबोदर पी तांबरपा बंधना फाणीर ना सरल सोंड वक्र तुंड सदना संकटी पावा निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मंगलमूर्ति हो श्री मूर्ति, दर्शन मात्रे मने काम न पूर्ति जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मूर्ति।